तो आज की जितनी बीमारियां ब्लड प्रेशर है हाइपरटेंशन है ऑर्थराइटिस है ब्रोंकाइटिस है अस्थमा है डायबिटीज है सर्दी है जुखाम है ये सारी बीमारियां मिट्टी के तत्व की कमी की बीमारियां तो महीने में आपको एक स्नान मिट्टी का जरूर लेना है तो पहले तो सब हमारे समय बहुत होता था आदमी मिट्टी लगाता था सन लेता था लेकिन आज हमारे पास समय बहुत कम है तो हमको क्या करना है कि ये जो पानी लेना है वो सोलर वाटर हीटर सिस्टम से गर्म लिया हुआ पानी लेना है कारण जिस दिन आप मिट्टी का स्नान ले उस दिन आपको गर्म पानी से स्टार्ट करना है और ठंडे पानी से खत्म करना है हम लोग जो भगवान को नीलाते हैं ते कुछ लोग बोलते हैं कि उष्णों होता का स्नानम समरपयामी शुद्ध स्नानम समरपयामी कि भगवान को गर्म पानी से नहाओ भगवान को ठंडे पानी से नहलाओ भगवान को नहलाने की जरूरत नहीं है हमारे कहा गया है हम ब्रह्मास्मी तो मेरे में जिस दिन आप मिट्टी का स्नान लें उस दिन आप गर्म पानी से स्टार्ट करें और ठंडे पानी से खत्म करें क्यों करना है कि जैसे ही गर्म पानी आपके बॉडी पर डलेगा आपका ब्लड एक्सपांड होगा ब्लड एक्सपांड होगा तो आर्ट्रीज एक्सपांड होगी आर्ट्रीज एक्सपांड होगी तो स्किन एक्सपांड होगी और स्किन एक्सपांड होगी तो पोर्स एक्सपांड हो जाएंगे तो सारे डर्टी पार्टिकल्स धुल के निकल जाएंगे और जैसे ठंडा पानी डालोगे कॉन्ट्रास्ट होगा उस समय आप देखेंगे और बॉडी विल बिकम ब्लड रेड पूरी लाल हो जाएगी त्वचा आपकी ये त्वचा का आयुष्मान भाव हो गया जिंदगी भर त्वचा की कोई बीमारी आपको नहीं होगी और यह जो पांचों तत्वों की थ्योरी है वो पूरी की पूरी हो जाएगी इसके लिए पूरे भारत में हम लोग हेल्थ टेम्पल्स डेवलप करने की बातें कर रहे हैं कई कंपनीज में अभी हमारी बातें चल रही है कि हर टाउनशिप में एक कंपनी में एक हेल्थ टेम्पल बना दिया जाए कारण जो गर्म पानी हमको लेना है वो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम से गर्म कारण उसमें अग्नि तत्व बहुत होगा अगर आपने इलेक्ट्रिकल चाय से कर दिया तो अप्रकृतिक हो गया तो उसमें अग्नि तत्व तो मिल जाएगा पानी मिल जाएगा हवा मिल जाएगी आकर ओपन बाथरूम बन जाएंगे वहां और उस तरह के सेंटर्स वहां पे स्टेब्लिश करके मैंने मैं एक दिन आपको जाके वहां का स्नान लेना है तो आप देखेंगे आपके करोड़ों अरबों रुपए के मेडिकल बिल्स उसमें कम होंगे आदमी की हेल्थ इंप्रूव होगी तो ये वाला सारा काम हो गया नहाने वाली प्रक्रिया रोगों से लड़ने की अब साहब इसके बाद क्या होता है ये जितनी भी प्रक्रिया हमने आपको बताई ये आपको स्वर्गीय करने के लिए काफी कई लोग सवाल कर उठाते हैं कि ऋषि जी आपके कहने से हमने टूथ टूथपेस्ट बंद कर दिया चाय बंदी शेविंग क्रीम बंद कर दिया साबुन बंद कर दिया शैम्पू बंद कर दिया सब बंद कर दिया हम सुखी कैसे हो जाएंगे इसका उत्तर दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंकिम चंद्र जी ने एक लिखा है एक कोटेशन है उनका की इट इज वेरी सिंपल टू तो बी हैपी नो बड इज है वर्ल्ड इवन ऑथर इज़ राइटिंग कि सुखी होना तो बहुत ही सरल कार है लेकिन दूसरी लाइन वो लिखते हैं कि सुख... मगर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू तो बी सिंपल सरल होना बहुत मुश्किल काम है तो जो दुनिया की सबसे मुश्किल काम है उसको सरल बता रहा है तो मुश्किल काम कितना मुश्किल होगा यह आप इमेजिन कर सकते हैं तो जब आपकी आवश्यकताएं कम होगी जब आवश्यकता कम होगी तो आपकी सिंपल लिविंग होगी और जब सिंपल लिविंग होगी तो हाई थिंकिंग होगी और वट इज हाई थिंकिंग जिस क्षण आप दूसरों के बारे में सोचने लग जाओगे उस दिन आप दुनिया के सबसे बड़े सुखी आदमी हो जाओगे एक हमारे कहा जाता है परहित सरस धर्म नहीं भाई तो जिस दिन हम परहित के बारे में सोचने लग जाएंगे उससे बड़े बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे तो ये जो सारी चीजें चली आज हम लोग हमारी बारे में नहीं सोच पाते इतना विशेष सर्कल में आदमी फसा हुआ इतनी आवश्यकता बढ़ गई सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह काम करता रहता है तो जब उसकी आवश्यकता कम होगी तो सिंपल लिविंग होगी हाई थिंकिंग होगी तो इस तरह से काम हो जाएगा दूसरा कई लोग सवाल उठाते हैं कि ऋषि जी एक तरफ तो आप कह रहे हो टूथ टूथपेस्ट मत करो चाय मत पियो, शेविंग क्रीम मत लगाओ साबुन मत लगाओ शैंप मत लगाओ कॉस्मेटिक्स मत लगाओ थम्स मत पियो। तो ये सब जानवर पीता है क्या ये जानवर ये सब करता है क्या तो कल तो आप एक दो कपड़े भी मत पहनो जानवर कौन से कपड़े पहनता है कल तो आप एक दो कि किसी के एसी में भी मत बैठो कल आपके दो कि कार में भी मत जाओ कल आपके दो मकान में भी मत रहो जानवर कौन से मकानों में रहता है जानवर कौन से रूप इसमें जाता है बिल्कुल नहीं कहेंगे मैं कोई कमंडल लेके आपको बाबा बना के जंगल में रवाना थोड़ी कर रहा हूं आप कर्म योगी हो दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी हो तो आपको सारे सुख भोगने कहा बढ़िया से बढ़िया मकान में रह सकते हो बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में घूम सकते हो बढ़िया से बढ़िया महलो में रह सकते हो लेकिन कब रह पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी मार्केट में दो तरह की सेलिंग होती है एक नेगेटिव सेलिंग होती है और एक पॉजिटिव सेलिंग होती है तो रोटी कपड़ा और मकान से जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो पॉजिटिव सेलिंग में आती है और ये जो हमारे दस प्रोडक्ट है वो हमारे नेगेटिव सेलिंग में आते हैं आज आपका शेयर मार्केट देखिए फार्मास्यूटिकल के शेयर ऊपर जा रहे हैं कंजूमर गुड्स के शेयर ऊपर जा रहे हैं टेक्स और आपका दारू के ऊपर जा रहे हैं सिगरेट के ऊपर जा रहे हैं और टेक्सटाइल मिले बंद हो रही है सीमेंट प्लांट नीचे आ रहे हैं आपका <coughs> स्टील प्लांट के शेयर नीचे जा रहे हैं फर्टिलाइजर नीचे जा रहा है तो बोले साहब इज इट ए गुड साइन और इज इट ए बैड साइन ये अच्छा शुभ सूचना है क्या है तो साहब ये बहुत बुरा संकेत है यदि हमारा एक करोड़ रुपया जो दवाओं में लग रहा है वो हमारे इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोटी कपड़ा और मकान वाली यूनिट में लगेगा इंडस्ट्रीज में लगेगा तो हमारी सारी इंडस्ट्रीज ग्रो हो जाएगी और ये जो एक हजार करोड़ रुपए दवाओं का लग रहा है वो सारा पैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा तब हमारा देश समृद्ध हो पाएगा आप लोगों को शायद एक तथ्य नहीं मालूम हो कि भारत के हर आदमी पे बारह बारह हजार रूपये का कर्जा है और हर साल ये एक हजार रूपये से हर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति की दर से बढ़ता चला जा रहा है तो हमारे एक मोक्ष की कल्पना है कि जिस समय हम मरे तो पे किसी का कर्जा बाकी नहीं होना चाहिए सपोज आप आज की तारीख में मर गए तो बारह हजार चुकाने के लिए आपको गाय बैल बकरी बनकर आना पड़ेगा और कटके एक्सपोर्ट होना पड़ेगा तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी तो भारत के हर आदमी को उठते बैठते सोते जागते सोचना पड़ेगा कि हमारा देश कर्ज मुक्त कैसे हो यही हमारे ट्रस्ट का सबसे पहला मिशन है कि हाउ टू मेक इंडिया डेप्ट फ्री तो जो देश 2000 करोड़ रुपए फालतू की चीजों में बर्बाद करता हो उसको उधार लेने की आवश्यकता ही नहीं। हम लोग एक विशेष सर्कल में फंस चुके तो साहब उसके बाद ये जो सारी चीजें चली तो यह आपको स्वर्गीय करने के लिए काफी उसके बाद हम लोगों ने सोचना चालू किया कि हम सब लोगों की परिस्थिति एक मुला नसरुद्दीन के समान है जो एक जहाज में ट्रेवल कर रहा था और जहाज में छेद हो गया और जहाज में जब छेद हो गया तो साहब मुलाजी क्या कर रहे थे ऐश कर जहाज डूबने लगा मुलाजी रहे थे कोका कोला पी रहे थे मुलाजी आइसक्रीम खा रहे थे मुलाजी कौन बनेगा करोड़पति देख रहे थे मुलाजी क्रिकेट खेल रहे थे तो एक ने कहा बेकूब वे, जहाज डूब रहा है और तू एश कर रहा है तो कहा साहब जहाज कल डूबता हो तो आज डूब जाए कौन सा मेरे बाप का तो ये यही परिस्थिति आज भारत के हर नागरिक है कि देश हमारा डूबता चला जा रहा है और हम लोग सब आई में लगे हुए हैं एक साहब शायर ने बहुत बढ़िया शेर लिखा है जिस मुल्क को मिटने का एहसास नहीं होता उस मुल्क का कभी कोई इतिहास नहीं होता तो साहब हमारे को सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क डूब रहा है उसके लिए हम हर आदमी क्या करे? तो वही चीजें हमने आपको बताई उसके बाद आगे चले ये जितनी भी क्रियाएं हमने आपको बताई ये आपको स्वर्गीय करने के लिए काफी है। हमको पूरे विश्व को स्वर्ग में बदलना है तो साहब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा विश्व तीन चीजों में बटा हुआ है सबसे पहले आप खुद उसके बाद आपका घर आप स्वर्गीय हो और आपका घर नर्क हो तो आप किसी काम के स्वर्गीय नहीं तो हमारा घर नर्क क्यों बनता है तो उस पर जब खोज करना चालू की तो पता चला कि जब आदमी की शादी होती है तो तीन स्टेजेस आती हैं सबसे पहले स्टेज आती है कि पति बोलता है और पत्नी सुनती है। सेकंड स्टेज आती है कि पत्नी बोलती है और पति सुनता है और थर्ड स्टेज आती है कि पति पत्नी, पत्नी दोनों बोलते हैं और आस पड़ोस वाले सुनते हैं फिर साहब एक विद्वान ने एक और अपना कंसेप्ट दिया कि पत्नी प्रारंभ में चंद्रमुखी होती है उसके बाद सूरजमुखी हो जाती है और उसके बाद ज्वालामुखी हो जाती है तो क्यों होती तो ईश्वर का बेटा अपने आप एक सुख कल्पना है बहुत छोटी सी कल्पना है कि खाने के लिए थलिया हो थलिया मतलब थाली बैठने के लिए पटिया हो सोने के लिए खटिया हो और रहने के लिए कुटिया हो यह चार बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी लेवल पे हो सकती है उसके बाद सिर पर मां बाप का आशीर्वाद हो घर में बच्चों का खिलबिलाट हो और शाम को जब आदमी घर पे थक के पहुंचे तो डांटने वाली बीबी का साथ हो बे बोले मेरे को प्रभु सब तो समझ में आ गया ये आखिरी वाली चीज समझ में नहीं आ रही मेरा बेटा वो भी समझा देता हूं हमारे कहा जाता है कि जो स्त्री होती है प्रेस और स्त्री दोनों गर्म होना चाहिए जितनी ज्यादा गर्म उतनी ज्यादा अच्छी देखो साहब कपड़ा कितना ही मोड़ा तोड़ा हो कितनी रिंकल्स हो इस्त्री गरम होगी फेर दो कपड़ा बिल्कुल सीधा आदमी कितना ही बिगड़ा हो बोले इसकी शादी कर दो बोले सब ठीक कर देगी कब ठीक कर पाएगी जब वो गरम होगी तो स्त्री स्त्री जो है वो गरम क्यों होती तो जब सुबह उठती है तो चंद्रमुखी होती है उसका मूड बड़ा अच्छा होता है जैसे जैसे सूरज चढ़ना चालू होता है तो उसका पारा चढ़ना चालू होता है तो पुराने जमाने में क्या होता था वो कपड़े धोना चालू कर देती थी तो धड़ धौड़ धड़ धड़ धड़ करके कपड़े धो लेती थी तो सारा गुस्सा कपड़े में निकाल देती थी तो आदमी बचा देता था फिर आदमी को नहीं धोती थी आज क्या हो रहा है वॉशिंग मशीन आ गई तो उसने सब कपड़ा उसमें वॉशिंग मशीन में डाल दिया तो उसका गुस्सा वहीं के वहीं रिस्टोर हो गया दोपहर को बर्तन साफ कर लेती थी तो बर्तन को पीट लेती थी बर्तन को खड़खड़ कर लेती थी बर्तन को टकरा देती थी तो उसमें गुस्सा निकल जाता था अब बर्तन वाली बाई आती अच्छा बाई को डांट नहीं सकती डांटे तो भगया बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फिर सब उसको आदमी मिलता है शाम को बोले ये ठीक है बोले इसको निपटाओ ये बेचारा कहीं नहीं जा सकता तो वो सारा ज्वालामुखी शाम को ब्लास्ट होता है अच्छा वो डांटती क्या डांटती है कि भाई छह बजे का बोल के गए थे दस बजे ग्यारह बजे घर पे टिक रहे हो तो थे कहा तो कोई आपका इंतजार कर रहा है यह भावना ही अपने आप में बहुत बड़ी सुखदाई है विदेशों में तो यह होता है कि जब आदमी शाम को घर पे थक के पहुंचता है तो उसको एक बाहर बोर्ड लगा मिलता है कि यू आर इन क्यू प्लीज वेट आप कतार में है कृपया इंतजार कीजिए वहा वह आप पत्नी आप उसके पति का इंतजार ही नहीं करती और जब पति को पत्नी से मिलना होता है तो उसको लाइन में लग के मिलना पड़ता है तो यह बहुत बड़ा दुख है तो अब कम से कम पत्नी आपका इंतजार तो कर रही तो सर हम लोगों ने क्या किया कि बारह डायवोर्स केसेस जिनका घर बिल्कुल नरक बन गया मार पीट लड़ाई झगड़ा और ये नौबत आ गई कि साहब हम लोग साथ नहीं रह सकते तलाक चाहिए तो हम लोगों ने उनको एक रिक्वेस्ट की कि सारे कोशिश कर लें आपके घर को स्वर्ग बनाने की यदि आप हमको दो तीन दिन का टाइम दें तो हम आपके घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल कर लीजिए आप इतने दिन निभा लिया दो तीन दिन और तो बारह ही लोगों को जब हम लोगों ने अलग अलग बैठा के काउंसिलिंग करना चालू की तो क्या देखा कि एक चीज कॉमन आ रही थी क्या देखा कि साहब वो तो थर्ड स्टेज आई तो पत्नी ने एक डायलॉग सुना दिया अपने पति को साहब मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा मेरे यहां तो बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे और साहब मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी की मेरे कॉलेज की कितने लड़के मेरे चक्कर लगाते थे मेरे कितने लोग मेरे शादी के मेरे पीछे पड़े हुए थे लेकिन मैंने तुमसे शादी की और मेरा घर मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली आदमी भी भड़कता कि अरे तू क्या बातें कर रहे हैं मेरा भी पच्चीस पच्चीस बेटी लेके लोग बैठे थे बंगला अलग दे रहे थे गाड़ी अलग दे रहे थे और मैंने तेरे से शादी की और जिंदगी बर्बाद होगी सोल्यूशन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कि इनका घर स्वर्ग बन जाए फिर क्या देखा कि एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी मेरी पत्नी को यह प्रक्रिया पसंद नहीं थी कारण उसकी सिक्योरिटी का सवाल था कारण वो देखती थी कि बारह बारह और रोज आके बैठती कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने आदमी को छोड़ दे और मेरे आदमी को पकड़ ले तो कोई तीसरा लफड़ा हो जाए तो साहब एक दिन रात को सारे ग्यारह पौने बारह बजे हम लोग काउंसिलिंग निपटा के हमारे घर पहुंचे और जब घर पहुंचे तो साहब हमारा ज्वालामुखी बिल्कुल तैयार था जैसे ही साहब उसने दरवाजा खुला तो एक यही डायलॉग उसने मेरे को सुना दिया कि साहब मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा जो लोगों के फटे हुए तुमको क्या मतलब है किसी का घर स्वर्ग बन रहा है नर्क बन रहा है तो अपने घर में बैठो अपने बच्चे देखो ये करो और मैं बड़ा घबराया और मैंने कहा जब सब आदमी के सामने अंधकार होता है मैंने देखा कि बारह केस निपटा निपटा दे दे निपटातेरवा अपने घर में चालू हो गए तो क्या करें तो मैंने जब आदमी के सामने अंधकार होता है तो ईश्वर को आवाज देता है बोले, प्रभु, बचाओ, तो प्रभु, आए। प्रभु ने कान में मंत्र फूक दिया कि बोले बेटा इंग्लिश में कहावत है किन मैनेज याइफ देन यू कैन मैनेज इंटायर वर्ल्ड एंड इफ यू कैनोट मैनेज योर वाइफ तो यू के नॉट मैनेज एनी बड़ी यदि आपकी पत्नी को मैनेज कर लोगे तो पूरे संसार को मैनेज कर सकते हो और यदि पत्नी को मैनेज नहीं कर सकते तो किसी को मैनेज नहीं कर सकते तो हाउ टू मैनेज वाइफ वो मैं तेरे को मंत्र दे जाता हूं और मेरे का प्रभु बहुत महान हो तो प्रभु तो चलेगा उसके बाद मैं गया अपने पत्नी के पास पत्नी खाना गरम कर रही थी धड़ धौड़ फड़फड़ चल रहा था तो मैं जाके खड़ा हुआ मैंने देख तेरे को एक बात बताता हूं मैं कि हो सकता है कि पति तेरे को बहुत ही खराब मिला हुआ लेकिन एक सत्य मैं तेरे को बता देता हूं कि मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली अब साहब उसका आधा पारा तो ऐसी डाउन हो गया कि बोले यार बेचारे को अपने अभी इतने सिक्के सुना और उसके बाद भी कह रहा है कि मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली अच्छा बोली कुछ नहीं उसके फिर मैंने उसे पूछा कहा भाई तूने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ अरे बोले देखो रात के साढ़े ग्यारह पौने बारह बज रही मेरा दिमाग इसी खराब है चुपचाप खाना खा लो और, नहीं तो और सिक्के मैंने, तो तो मैंने बताया उसको ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे तो इसलिए मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली अब तेरा तू जान अब तू जैसे कर्म करे वैसा पति मिला अब सब वो वाला दिन है और राज का दिन है कभी कभी हमारे फ्रेंड्स लोग मजाक करते हैं टेलीफोन पे हमारे वाइफ से कि साहब भाभी जी आपको आदमी कैसा मिला अरे बोले साहब बहुत अच्छा मिला वो बोला बताया खराब मिला तो अपने कर्म सामने आए तो साहब हमारा घर फिर हमारे घर में क्या है सास बहु साथ रहती एक दिन सास बहू की लड़ाई हो गई तो हमारी मदर ने भी ये डायलॉग सुना दिया हमारी वाइफ को कि साहब मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरी जैसी बहू मिली तो साहब इसके पास भी जवाब हाजिर था हो सकता है सासुमा आपको बहु बहुत खराब मिली हो लेकिन मेरे को सासुमा बहुत अच्छी मिली बोले क्यों बोले मेरे कर्म बहुत अच्छे करे तब आपका आप जानो अब आपने जैसे कर्म करे वैसी बहू मिली और साहब सास बहू की तारीफ करती रहती और बहु सास की और मैं प्रभु के गुण गाते रहता हूं कि प्रभु हमारा घर स्वर्ग बन गया और ये की बात है हमने वो जो डायवर्स केसेस जिनके लिए थे उनको भी समझाई तो हमारे दस केसेस रिजॉल्व हुए और वो भी मानने लग लगा कि ऋषि जी छोटी सी बात ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया अब बीवी डांटती भी है तो हमको बुरा नहीं लगता है कारण वो नहीं डांटा तो हम बिगड़ जाएंगे तो साहब एक घर स्वर्ग बन गया अब साहब लास्ट स्टेज आती है कि विश्व नर्क में क्यों बदला यदि आपको साक्षात नर्क देखना हो तो साहब ईश्वर ने कहा बेटा तुम किसी कतल में चले जाओ एक स्लॉटर हाउस में आप चले जाओ वहां आपको साक्षात नर्क हम यही कहते हैं ना कि स्वर्ग भी यहीं है नर्ग भी यहीं है तो साहब हम लोग एक कतल खाने में गए और क्या देखा कि वहाँ एक बकरे को दो लोग मिलकर काट रहे हैं बकरा बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है तो मेरे से रहा नहीं गया भाई इस बकरे को मारना तो ही तो कम से कम एक ही बार में साफ कर दो यार तो इसका तड़पना तो बंद हो ऋषि जी आप जो बता रहे हो झटका बता रहे हो और हम जो कर रहे हैं वो हलाल कर रहे हैं ये बकरा जितना तड़प तड़प के मरेगा उतना ज्यादा हमको स्वभाव मिलेगा उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा आगे गए तो गाय कट रही थी बड़ी करुणा हुई उसके आगे गए तो साहब सुअर को पकड़ के बाल नोच नोच के निकाल रहे हैं लोग बड़ा सुअर तड़प रहा है सुअर चीख रहा है साक्षात नर्क साहब किसको बोलें? क्या करें तो बाहर निकल के आए तो साहब भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जाए कि जिसके कारण वो इसको जितनी भी जीव हत्या हो रही है इसको बंद कराने की कोशिश की जाए तो उसमें जब सोचा तो ईश्वर ने कहा बेटा देखो दुनिया का सबसे भारत का सबसे कमजोर आदमी यदि कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री है कारण क्या है कि जो भी चार कंधे पे सवार होता है उसको हम लोग मुर्दा कहते हैं और जो बारह पंद्रह बीस कंधों पे सवार है उसकी हालत मुर्दे से भी बदतर है तो तू तो किसके पास जा रहा है अरे मेरे का प्रभु आप ही बताओ मैं तो, तो आप ही के पास आ रहा था तो तुम भी मेरे पास आया मैं बता दूंगा तो क्या मैं प्रभु के पास मिलने के लिए मेरे प्रभु इतनी जीव हत्या हो रही है तो आप इसको बंद कराने की कोशिश की जाए तो आप यहाँ तो मैंने क्या देखा प्रभु बैठे बैठे झूला झूल जुल रहे थे तो मेरे प्रभु आप यहाँ झूला झूल रहे और नीचे इतनी जीव हत्या हो रही है और आप यहाँ बैठ के झूला झूल रहे हो तो कुछ करो तो बेटा मैंने गीता में लिख रखा है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा तो मैंने कहा प्रभु इतनी जीव हत्या हो रही है और आप कह रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है तो कहा बेटा अगर इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग दिस यदि तुम इसकी आलोचना तो नहीं कर रहे मिनका तो तो प्रभु आप बता दो किस अच्छा कैसे हो रहा है तो चलो बेटा, मैं अभी समझा देता हूं तो जब नीचे आए तो देख बेटा ये जितने बकरे हैं लाइन में लगे हुए कटने के लिए तेरे को मालूम है कौन है मैं नहीं मालूम प्रभु बोले बेटा ये पूर्व जन्म के भ्रष्ट धर्मगुरु और नेता है कारण क्या है कि सूरज एक चांद एक धरती एक है और ईश्वर एक है तो भाई साहब तुम सब लोग अलग अलग कैसे हो गए कोई हिंदू हो गया कोई मुसलमान हो गया कोई ईसाई हो गया कोई हो गया कोई जैन हो गया कोई बुद्ध हो गया तो धर्म ना हिंदू बुद्ध है धर्म ना मुस्लिम जैन और धर्म चित्त कोई धर्म नहीं है और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं तो सब इस मानवता और इंसानियत के धर्म के बीच में इन्होंने अपनी धर्म की दीवारें खड़ी कर दी और लोगों के चिथड़े चिथड़े कर दिए नेताओं ने क्या किया मेरा हिंदुस्तान मेरा पाकिस्तान मेरा रशिया मेरा चाइना मेरा कोरिया मेरा जर्मनी मेरा जापान तो मेरे धरती के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो इन लोगों ने तुम्हारे टुकड़े नहीं किए जिन लोगों ने तो इन लोगों ने मेरे टुकड़े किए और जो मेरे टुकड़े करवाता है उनके टुकड़े फिर मैं इस तरह से करवाता हूं अब तू तो बंद कर प्रभु बहुत बढ़िया हो रहे हैं चलने दो तो आप तो उसको कहा हाथ चलाना कोई जल्दी नहीं है बहुत तड़वा तड़वा के मारों लोगों को बहुत बुरी तरह से परेशान किया तो सब आगे चले उन्होंने कहा प्रभु ये गाय है गाय तो हमारी माता है यह क्यों कट रही उनका बेटा भ्रष्ट गवर्नमेंट अफसर जिन्होंने जनता को बहुत दुहा खूब अपने बंगले अपनी गाड़ियां अपनी तनख्वाहें अपने लॉकर तो सब भर लिए और जनता को नंगा करके रख दिया एक विस्टर्न चर्चिल ने उक्ति लिखी थी त्रेपन साल पहले कि इस राष्ट्र के नेता और नौकरशाह अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि इनको राष्ट्र सौंप दिया जाए और यदि इनको राष्ट्र सौंप दिया गया तो अपनी हवस मिटाने के लिए भारत के जनता के खून की आखिरी बूंद तक चूस लेंगे तो आज पांचवें वेतन आयोग के बाद सब एक यही चीजें हो रही तो ये सब लोग अपनी तनख्वाही तो बढ़वा लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं और जनता को नंगा कर देते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास पैसा नहीं लेकिन सब ये सारी चीजें चीजों में बर्बादी में चली जाती है तो ये जो चीजें चली तो ईश्वर ने कहा बेटा इनको इस तरह से कटना पड़ेगा तो अभी हम लोग एक हमारे यहाँ पे उज्जैन में एक हमारे कमिश्नर हैं उनके ऑफिस में एक प्रोग्राम ले रहे थे तो हम बड़े बड़े अफसर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा ऋषि जी ये तो हो गया बुरे अफसर होगा जो अच्छे अफसर है उनका क्या होगा मैंने कहा जो अच्छे अफसर है उनको लालू की एयर कंडीशन गौशाला में बनवा देंगे जो जैसे कर ही तैसे फल चाखा बस आप तो आपके कर्मो पे ध्यान रखो जैसे आप कर्म करोगे वैसा वैसा सबका इंतजाम हो जाएगा फिर आगे गए मैंने कहा प्रभु सूअरों के बाल नोच नोच के निकाल रहे हैं सुअर कौन तो का बेटा ये पूरे जन्म के प्रवचन कार तीन चीजें होती हैं एक तो वचन होता है एक प्रवचन होता है और एक भाषण होता है तो पिछले त्रेपन सालों में या तो आपने प्रवचन सुने हैं या भाषण सुने हैं वचन आप पहली बार सुन रहे हो प्रवचन और वचन में बहुत फर्क है प्रवचन में हमको कर्म कुछ नहीं करना है दूसरों के किए गए कर्मों का वर्णन करना ही प्रवचन है कि राम ने ऐसा किया कृष्ण ने वैसा किया गांधी जी ने ऐसा किया शिवाजी ने वैसा किया सचिन तेंदुलकर ने छक्का लगाया तो टीवी पे आपको जितने बड़े बड़े प्रवचनकार मिलेंगे दे आर वेरी गुड कमेंटेटर्स बहुत बढ़िया कमेंट्री करते हैं ये लोग लेकिन ये कोई संत या महात्मा अपन इनको नहीं कह सकते तो सब ये क्या कहते हैं आप तो माया से दूर हो जाओ और उस माया को हमारे पास छोड़ जाओ आज की तारीख में बहुत बढ़िया धंधा है तो ये जो सारी चीजें चलती है और हमारे शास्त्रों में लिख रखा है कि प्रवचनों से कुछ नहीं हो सकता और इन्होंने दावा किया कि प्रवचनों के द्वारा सारे समाज की सफाई कर देंगे तो सब सफाई तो कर नहीं पाए तो इनको सुअर बनकर आना पड़ेगा और जगह जगह गंदगी खाके समाज की सफाई करना पड़ेगी और मेरे प्रभु इनके जो बाल नोच रहे हैं ये कौन है तो क्या तो बेटा ये इनके दान दाता है जिन्होंने उनको दान में पैसे दी हमारे जो धन का दान है वो सबसे तामस दान है निकृष्ट दान है एक रुपया आपने भिखारी को दे दिया और उसने भिखारी ने जाके सिगरेट पी ली और ईश्वर की हवा को बिगाड़ दिया तो ईश्वर आपके हवा बिगाड़ देगा तो साहब हम धन का दान किसी को दे नहीं सकते निकृष्ट दान है धन का दान यदि आपको देना है तो देश की कर्ज मुक्ति के अभियान में धन का दान दे सकते हैं जो देश काल के लिए काम में आएगा वो दान सबसे उत्तम दान है लेकिन हम लोग फालतू की चीजों में दान देते रहते हैं और ये सारी चीजें करते रहते हैं तो इन्होंने जो दान के पैसे लिए हैं वो पैसे है इसको तो उसकी जिंदगी तो बिगड़ी बिगड़ी और आपको नोच -नोच वसूल करना पड़ेगा तो ईश्वर ने अगर को रोकना है तो हमको क्रिया को रोकना पड़ेगा एक यूनिवर्सल लॉ है कि जहां क्रिया होगी वहां प्रतिक्रिया अवश्य होगी तुम लोगों का भी तो यही लॉ है और वही कर्म की थ्योरी है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे तो यदि इसको रोकना है तो हर आदमी को इसकी जो शुरुआत होगी वो हर आम आदमी से होगी हम सुधरेंगे तो जब सुधरेगा हम लोग कहते हैं जमाना बहुत बिगड़ गया कोई नहीं बिगड़ा हम बिगड़ गए यदि हम सुधर जाएंगे तो जमाना सुधर जाएगा तो कैसे सुधरना रावण के दस सिर आपके जीवन में से काट और ये सारी कर ताली आपको पंद्रह सेकेंड रोज बजानी नहाते समय पेड़ के तलवों को रगड़ रगड़ के साफ करना है इसके बाद दो चार कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा एक साथ हमारे ग्रे हेरिंग की प्रॉब्लम बहुत चालू होगी लोगों के बाल बहुत जल्दी सफेद होने लग गए बाल जाने की समस्या आने लग गई तो सर हम लोगों ने ये देखा मेरे भी बाल सफेद होने लग गए तो मैं गया प्रभु के पास प्रभु मैंने कहा साहब मैंने तो आपकी सारी बातें मानी तो मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे तो उनका बेटा मैंने गीता में लिख रखा है जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और मेरे कहा प्रभु जवानी में बाल सफेद हो रहे हैं और आप गिर बहुत अच्छा हो रहा है तो बोले बेटा जब तुम धूप में निकलते हो तो सबसे ज्यादा हीट कौन एप्सॉप करता है काला कलर करता है तो काले बाल हीट एप्सॉप करते हैं और जब हीट एपसॉर्प करते तो उसके नीचे मेरा ब्रेन बैठा हुआ कंप्यूटर उसको गर्मी लगती है तो बालों को सिग्नल देता है कि सफेद हो जाओ अगर वो सफेद हो जाएंगे तो मेरे को गर्मी कम लगेगी पहले औरतें सिर पे पल्लू लेती थी लोग साफा लगाते थे टोपी लगाते थे अब तुम लगाना भूल गए अब जब लगाना भूल गए तो बाल जो सफेद हो रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहे हैं काय को घबरा रहे? तो ईश्वर ने कहा बेटा देखो बेटा बाल काले हो या सफेद हो कोई फर्क नहीं पड़ता बाल मजबूत होना चाहिए तो बाल मजबूत हो उसके लिए क्या करना हो फार्मूला में दे तो हम वो दे दीजिए प्रभु तो रात को सोने के पहले थोड़ा सा सरसों का तेल या नारियल का तेल उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ ले और ये दोनों हाथों को रगड़ के बीच वाली उंगली से सिर के मालिश करना चालू कर दे और मालिश करते समय वही ऑटो सजेशन चलना चाहिए कि मेरे बाल मजबूत रहे मेरे बाल मजबूत रहे मेरे बाल मजबूत रहे मेरे बाल मजबूत रहे बगैर मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती तो सब ये सारी चीज होगी तो बाल आपके इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम, हम हमारे स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम में साठ किलो सत्तर किलो तक के बच्चों को लटका के बता देते हैं तो सब ये वाला काम हो गया आपका बालों की मजबूती के लिए अब जोड़ो के दर्द की समस्या ये जो हाथ में आपका तेल लगा हुआ है बाएं हाथ से दाए पेड़ के तलबे पे और दाएं हाथ से बाएं पेड़ के तलबे पे ऑयलिंग करना चालू करें और समय यह बोले मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे मेरे जोड़ो का दर्द ठीक रहे मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे तो साहब जिनको जोड़ों का दर्द नहीं है उनको जिंदगी भर नहीं होगा नींद बढ़िया आएगी जिनको जोड़ों का दर्द है वो चला जाएगा जिनको जोड़ों का दर्द है वो बाएं हाथ से दाएं पैर के घुटने पे जहां पे भी ज्वाइंट्स हैं वहां पे रगड़ लें दाएं हाथ से बाएं तरफ के घुटने पे रगड़ लें शोल्डर पर रगड़ लें और वही ऑटोसजेशन करें कि साहब मेरा जोड़ो का दर्द चला जाए मेरे जोड़ो का दर्द चला जाए तो उनके जोड़ों के दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी दूसरा आंखों पर चश्मे बहुत लगने लग गए मेरे ऑप्थेलमोलॉजिस्ट ने जब मेरी आंखें चेक की बोले ऋषि जी बधाई अब आपको सौ साल तक चश्मा नहीं लग सकता जिस आदमी को 40 से 45 की उम्र में चश्मा नहीं लगा हो उस आदमी को अब सो साल तक चश्मा नहीं लगेगा क्या करते हो ऋषि जी मेरे को बड़ी शर्म आ रही मैं आपसेमोलॉजिस्ट और मेरी आंखें खराब है मैं वो तो आपकी तो होनी हो नहीं हो साहब कारण जब आप लोगों की आंखें ठीक करोगे तो आपकी तो खराब हो ही जाएगी तो क्या करें कि आपकी आंखें सो साल देखती रहे बिल्कुल सिंपल फार्मूला है जैसे ही आप सुबह उठे वॉश बेसिन पे चले जाए मुंह में पानी भर ले और पानी भर के आंखों पर पानी स्प्रिंकल करना चालू करें और जब पानी स्प्रिंकल करें तो मुंह में मन में एक ऑटो सजेशन चलना चाहिए कि मेरी आंखें अच्छी रहे मेरी आंखें अच्छी रहे मेरी आंखें अच्छी रहे मेरी आंखें अच्छी रहे चार पांच बार जब पानी छिड़क लोगे या स्प्रिंकल कर लोगे तो मुंह का पानी गर्म हो जाएगा इस पानी को आप उगल दे गर्म होने के बाद उसको निकाल दे और ये जो बीच वाली उंगली है इस वाली उंगली से आप आपकी आंखों को मसाज देना हीलिंग देना चालू करें और बोलना चालू करें मेरी आंखें अच्छी रहे मेरी आंखें अच्छी रहे मेरी आंखें अच्छी रहे मेरी आंखें अच्छी रहे, रहे, रहे तो यह तो हो गई एक क्रिया दूसरा था यह आपको एक सहजयोग करना है कि यदि सुबह उठ के आप सनराइज वॉच कर सकते हैं उगता हुआ सूरज देख सकते हैं तो तो सबसे बढ़िया खुली आंखों से देखना और यदि नहीं देख पाए तो नौ बजे दस बजे ग्यारह बजे जब भी सन ब्राइट होता है आंखों के सामने फ्रंट में होता है आंखें बंद करके उसके सामने खड़े हो जाए और पांच सेकंड के लिए जब आप खड़े रहेंगे तो आंखों के सामने एक रेड कर्टन आ जाएगा और ये जो रेड कर्टन आएगा लाल पर्दा ये आंखों में विटामिन डी क्रिएट करेगा जो आंखों के लिए अमृत का काम करेगा हम लोग सूर्य को अर्ध पिलाते थे और जब अर्ध पिलाते तो सूरज की रोशनी आंखों में जाती थी अब हम अर्ध पिलाना बंद हो गए भले ही नहीं पिलाएं लेकिन सूरज की रोशनी हमारी इस तरह से आंखों में एंटर कर सकती है जो विटामिन डी बना देगी तो यह आंखों वाला काम खत्म होगा फिर सब उसके बाद एक हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है इस मेले नियम की सबसे बड़ी बीमारी यदि कोई है तो हार्ट फेल है चलते फिरते लोगों का हार्ट फेल हो जाता है क्या करें कि आपका दिल सो साल धड़कता रहे तो क्या देखा हम लोगों ने कि जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम आती है वो छाती पकड़ के बैठ जाता है हमारे कबीर कबीरदाय एक दोहा लिख गए सिमरन दुख में, में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है कोई कितना सेल्फिश होता है पूरे दिन पूरे चौबीस घंटे उसका दिल उसके लिए बेचारा धक धक धक धक धक करके धड़कता जा रहा है और 24 घंटे में 5 सेकंड का समय आपके पास नहीं है कि उसके पर हाथ रखे उसको बोल दो कि बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है करते रहना और जब दुखता में 5 के लिए सीने पे मंत्र बोल सकते हैं उससे भी अच्छा और नहीं बोल सकते हैं। तो कम से कम उसको सीने हाथ रख के उसको इतना ही बोल दे बहुत बढ़िया काम किया ऐसी करते रहना तो यह जो प्यार करने की प्रक्रिया है वो साल में तीन सौ चौसठ दिन की तीन सौ पैंसठ में दिन आपको एक एक्शन और करनी है आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुहर्रम आती है और हमारे मुसलमान भाई या हुसैन या हुसैन या हुसैन करके इस छाती को पीटना चालू कर देते हैं और उसके तो आप भी साल भर में एक दिन आपके दिल को पीट लो और उसको पिटाई करके कह दो कि बेटा अगर तूने बराबर से काम नहीं किया तो ऐसी तेरी पिटाई भी होगी और उसके बाद यदि आपका हार्ट फेल हो जाए तो मेरे से आके आप मिलना स्वर्ग की ब्रांच में हम लोग आपको मिलेंगे तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन विश्व के प्रत्येक मानव के लिए काम किए अब आप ये देखिए कि जितनी भी खोजें हमने की इसके ऊपर मेरे को नोबल प्राइज मिल जाना चाहिए था लेकिन देखिए साहब कमर्शियल वर्ल्ड में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है मैं आपको बताता हूं आनंद साहब ने हमारी कई तरह से मदद की लेकिन आनंद साहब के यहां पे रेड हो गई आनंद साहब बेचारे ट्रैप हो गए उसके बाद बाहर निकल गए उसके बाद साहब एम्स में हमारा आना जाना बंद हो गया वहां के किसी लोगों ने हमको मदद करने की कोशिश नहीं की वहां के लोग डॉक्टर से जाके मिला रहे बोले क्या बेको भी ऐसी बातें कर रहे हो भगा दिया उसने बड़े बड़े टीवी वालों के पास स्टार टीवी वाले के पास गए जी टीवी वो के पास गया उनका ऋषि जी आपकी बातें तो बहुत बढ़िया है लेकिन चक्कर यह है कि साहब आपकी ताली के चक्कर में हमारे यहां ताले लग जाए कारण यदि हमने बता दिया लोगों के दस प्रोडक्ट खराब हैं तो हमारी चैनल पे ताला लग जाएगा हम आपकी ताली वाली जरूर बजा लेंगे लेकिन आपका प्रोग्राम को हम लोग टेलीकास्ट नहीं कर सकते या हम आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उन्होंने हमारी मदद करना बंद कर दी हमारी मदद की दो तीन लोगों ने एक मदद की हमारी निरोगधाम पत्रिका वालों ने हमारी जो सारी जितनी भी हमारे आइडियाज थी उन्होंने एक एक करके पब्लिश करना चालू की और वो जो पब्लिश पिछले साल डेढ़ साल से वो हमारे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं एक किताब भी अभी हम लोगों की लिख गई है जिसमें भारत विश्व गुरु पुनः कैसे बने वो भी आप हमारे सेंटर से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और वो भी किताब को हम लोगों ने पब्लिश कर दिया ये मदद हुई दूसरी मदद की हमारी राजेश्वरी प्रोडक्शन के पीके गुप्ता जी ने हम लोग जब उनसे मिलने गए तो उनका ऋषि जी आप कितो की क्लासेस लोगे आप एक काम करो मैं आपके ऑडियो कैसेट्स बनवा देता हूं और ये जो ऑडियो कैसेट एक ऐसा टूल है जो घर घर में चला जाएगा और जो लोग ऑडियो कैसेट सुन लेंगे आप कितों की क्लासेस ले पाओगे तो गुप्ता जी को हमने एक बात बहुत बढ़िया बताई कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया कि हमारी आपने कैसेट बनवा दी आप एक काम और करवा दो हमारे जीवन में एक माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है चार माए होती है हमारे जीवन में एक तो माँ होती है जो हमको जन्म देती है दूसरी होती है माँ धरती माँ जिसपे हम लोग पैदा होते हैं तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है और चौथा होता है परमात्मा लेकिन इन चारों माँ को एक माँ ने बर्बाद कर दिया तो गुप्ता जी ने पूछा भैया वो कौन सी माँ है तो मेरे का वो माँ है सिनेमा तो साहब इस प्रोजेक्ट पे आप हमारा सिनेमा बनवाने की कोशिश कर दो और आप लोग काफी केपेबल है तो इस प्रोजेक्ट पर अगर एक सिनेमा बन जाता है तो मेरा वजन हल्का हो जाएगा जो गांव गांव में शहर शहर में चल जाएगा और ये लोग इस तरह से जीवन जीने की कला सीख लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा और इस भारत को जो अपने को विश्व का सिरमूर बनाना है वो एक्टिविटी में हेल्प मिल जाएगी तीसरी मदद हमारी एक कुशबारगाव करके हैं जिनका इंडिया इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम के नाम से एक वेबसाइट है उन्होंने हमारी एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया अरुण ऋषि डॉट ओ के नाम से और उस वेबसाइट के थ्रू भी हमारे को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अब इसके बाद हम लोग एक्चुअली कैसेट सुनना किताबें पढ़ना ये तो बहुत बात की बातें हैं जब तक लोग लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देखते हैं तो इसके लिए पूरे भारत में हम लोग अठारह दिन ट्रेवलिंग पे रहते हैं पहले ही हम लोग सारे प्रोग्राम्स निशुल्क दिया करते थे लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किसी को कोई चीज फ्री में दी जाती है तो उसके आदमी को कीमत नहीं होती तो अभी हम लोगों ने अभी काम कर दिया है कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी दो कपल्स आप रजिस्टर कर लें और हम पूरे भारत में आके आपकी निःशुल्क रूप में इस क्लास को ले लेंगे खान जब तक आप लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देखेंगे तब तक ये सारी चीजें आप तक नहीं पहुंच पाएगी तो उस लाइव डेमोस्ट्रेशन में ताली कैसे बजाना है नमाज कैसे पढ़ना है आपके कुछ सवाल हैं, आपके कुछ ज़, हमारे जवाब हैं, वो आप हमारे से इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके लिए आप सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसके अंदर पच्चीस रुपए का एक टोकन रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग रखते हैं कि एक, एक फैमिली से पचास आपको लेना है और उस पचास में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस इस मीट आउट हो जाएंगे और जो खर्चा काटने के बाद पैसा बचेगा वो पैसा एक अरुण खाते के लिए जाएगा ये जो अरुण खाता है ये देश को कर्ज मुक्ति के काम में आएगा मेरा एक प्रोजेक्ट है कि साहब अपन साल दो साल में एक हाँ करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के द्वारा इकट्ठा कर दें और मेरे जैसे बारह चौदह लाख पागल यदि भारत में मिल जाते हैं तो इस पूरे भारत को हम कर्जे से मुक्त कर सकते हैं बारह चौदह लाख का जो करोड़ का कर्जा है उसको हम लोग मुक्त कर सकते हैं इसमें हम लोग को आप सब लोगों की मदद की आवश्यकता है जो लोग भी इस कैसेट को सुने इन चीजों को प्रसारित करवाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए सेमिनार जरूर ऑर्गेनाइज करें और उसके बाद ही हम लोग ये सारी चीजें आगे बढ़ा पाएंगे धन्यवाद